सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रतिबोधविदित मत अमृतत्व ही विंदते इस मंत्र की चर्चा हो रही है प्रतिबोध विदितम मतम इसमें प्रतिबोध शब्द में बोध शब्द का अर्थ है अंतकरण की वृत्तिया और प्रतिबोध शब्द का अर्थ है समस्त अंतकरण वृत्तिया समस्त चित्त वृत्तिया प्रतिबोध है और वे जड़ अंतकरण का परिणाम रूपा होने से स्वयं जड़ हैं, तो भी अवभासक के रूप में प्रतीत हो रही है अजड़ी प्रतीत हो रही है जड़ होते हुए भी तो जड़ होते हुए भी जो पदार्थ अजड़सा प्रतीत हो तो मानना होता है उसमें किसी स्वतः अजड़ यानी चिद्रूप पदार्थ का संसर्ग है स्वभावतः शीतल जल भी गर्म प्रतीत होता है उष्ण प्रतीत होता है तो मानना होता है स्वभावतः शीतल जल मैं स्वभावतः उष्ण पदार्थ का संसर्ग है उसी के संसर्ग से वह स्वभावतः शीतल होता हुआ भी उष्णसा प्रतीत हो रहा है जब तक वह औष्ण युक्त अग्नि से युक्त रहेगा तब तक शीतल होता हुआ भी उष्णसा प्रतीत होगा ऐसे ही स्वतः जड़ होते हुए भी अजड़ सा प्रतीत हो रहा है चित्त प्रत्यय जिस स्वतः चिद्रूप वस्तु के संसर्ग से वह चिद्रूप वस्तु उसकी अवभाषक कोई न कोई दूसरी है वो अपने सन्निहित जड़ चित्त प्रत्ययों को भी अजड़ सा बता रही है वह चेतन वस्तु आत्मा है और वह जैसे अपने अवभास्य वेष्टि चित्त प्रत्ययों से अलग है उचित रूप मात्र है ऐसा समस्त कार्यक्रम संघातगत चित्त प्रत्ययों का अवभाषक चेतन भी निर्विकार है और उन दोनों में निर्विकार चिद्रूपता एक रूप होने से एक ही दोनों का लक्षण होने से दोनों अलग अलग नहीं एक है वह समस्त कार्यक्रम संघातगत अंतकरण वृत्तियों का अवभाषक चैतन्य शोधित तदर्थ है और वेष्टी जिज्ञासु के अंतकरण के प्रत्ययों का अभिभाषक उनसे अलग चैतन्य शोधितमर्थ है इन दोनों का शोधित अपने अपने उपाधिभूत प्रत्ययों के अवभाष्य प्रत्ययों के अवभासक शोधित तमर्थ तथा शोधित तदर्थ का स्वरूप स्वतः भिन्न भिन्न नहीं है उपाधि के कारण भिन्न है वह भेद कल्पित माना जाएगा औपाधिक माना जाएगा <coughs> स्वतः एक है वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा बोध प्रतिबोध विदितम शब्द से अपेक्षित है प्रतिबोध शब्द से <coughs> अवभाष्य मात्र को लिया जा रहा है और वो जो अवभास्य मात्र चित्त प्रत्यय उनका अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हू इत्याकारक बोध यानी अहम ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कार यहाँ प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ है और ऐसा बोध मतम है का अर्थ सम्यक ज्ञान है उस बोध को प्रतिबोध प्रतिबोधविदित मतम इसमें मतम शब्द कह रहा यही सम्यक ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है इसे भाष्कार भगवान बता रहे हैं प्रतिबोध प्रतिबोधविदितम इत्यादि वाक्य से चौसठ नंबर पृष्ठ पर प्रतिबोध प्रतिबोधविदितम इस पद की व्याख्या विग्रह करते हुए कहा बोधम बोधम प्रति प्रतिविदितम प्रतिबोध विदितम इसमें बोध शब्द का अर्थ बताया कि बोध, बोध शब्दा प्रत्यय उच्च प्रत्यय शब्द का विशेषण है बौद्धा और बौद्ध शब्द का अर्थ है बुद्धेर विकारा बुद्धा बौद्धा बुद्धि के विकार परिणाम हां वृत्त्यात्मक ज्ञान तो बौद्धा प्रत्याकार वृत्म ज्ञान सभी वृत्मक ज्ञान अब वह वृत्तियात्मक ज्ञान ब्रह्मणी है वृत्त्यात्मक ज्ञान का अवभासक जो है जिसे उपनिषदों में दृष्टेर द्रष्टा श्रुतेर श्रोता इत्यादि शब्दों से कहा उसमें दृष्टि श्रुति का तो अर्थ है चक्षुरादि प्रमाणों से उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति जिसे यहां पर बौद्ध प्रत्यय कहा जा रहा है बोध शब्द से कहा जा रहा है प्रतिबोधविदित मतम इस पदस्थ बोध शब्द से जिन्हें कहा जा रहा है उन्हें बृहदारण्य श्रुति में दृष्टि श्रुति मति, विज्ञाति इत्यादि शब्दों से कहा गया है और श्रोता मन्ता, दृष्टा विज्ञाता इन शब्दों से जिसको कहा जा रहा है उसे यहां पर कहा जा रहा है प्रतिबोध शब्दित समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक के रूप में और वहां वो दृष्टादि शब्दों से कहा गया और दृष्ट आदि शब्द का अर्थ है बोध और उन समस्त बोधों का जो अवभाषक है प्रकाशक है ज्ञाता है दृष्टा है वह अपने अवभास्य समस्त चित्तवृत्तियों से अलग है दृश्य द्रष्टा से अलग हुआ करता है दृश्य से असंस्लिष्ट होता अलग होता है तो ये जो बृहदारण्य श्रुति दृष्टा विज्ञाता आदि शब्दों से लक्षित होने वाला समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ओ मैं हू इस रूप से ज्ञान प्रतिबोध विदितम शब्द से अपेक्षित है इसलिए आगे कहते हैं प्रतिबोध विदितम का ही अर्थ करते हुए सर्वे प्रत्यय विषया भवंती इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो सर्वे इत्यादि का अवतरण देखिए टीका में हाँ हाँ सर्व प्रत्य प्रतिबोध विधि तम का था <coughs> वो तो देखा था तो इसका अवतरण नहीं है इसका अर्थ देखिए कि सर्वे प्रत्यय विषया भवंती यश स आत्मा विषया बहुव प्रथमा का बहुवचन है तो सर्वे प्रत्यय विषया यस्य भवन्ति का कर्ता है प्रत्यय तो समस्त प्रत्यय विषय होते हैं जिसके स आत्मा वह आत्मा है चेतन है और वो जो आत्मा है इसका अन्वय करना उसके साथ कि प्रत्येव प्रत्यय सुविशिष्टत लक्ष्यते सो आत्मा प्रत्यय रेव लक्ष्यते तो समस्त प्रत्यय विषय है जिस आत्मा के जिसके वह आत्मा है और वह उन्हीं अपने अवभास्य प्रत्ययों से लक्षित होता है अवभास्य स्वयं जड़ है वो बिना चेतन के अवभाषित नहीं हो सकता उसे अवभाषित कर रहा है जो वह चेतन आत्मा है है इस प्रकार वो लक्षित हो रहा दृश्य से दृष्टा लक्षित हो रहा है ये कह रहे हैं तो सर्वे प्रत्या प्रत्यय विषया अन्य दृश्या यक्ष्यत वह उन्हीं अपने दृश्य प्रत्ययों से ही लक्षित होता है अवभाषित होता है वह प्रत्ययों को अवभाषित करने वाला आत्मा है इसलिए कहा कि स आत्मा वह और उसका का वो बताया जा रहा है कि स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुद्ध थे प्रतिबुद्धि यानी औवभाषय अवभाषित करता प्रकाशित करता प्रतिबुद्य का अर्थ करना प्रकाश प्रकाशयत प्रतिबुद्ध्यते हाँ ने यह है, ये है आ, आपके शन दिवादिभ्य शन होता है ना शन विकरण बुध धातु दिवादिगण की तो प्रतिबुद्य कर्तरी प्रयोग है इसका अर्थ है कि वह प्रकाशित करता है किसको तो सर्व बोध बोध्याने ने चित तो समस्त चित्तवृत्तियों को वह आत्मा प्रकाशित करता है तो समस्त चित्तवृत्तियां जिसका विषय है वह अपने विषय को प्रकाशित करता है आत्मा अवभाषित करता है इसलिए उसे कहा जाता है सर्व प्रत्यशी सर्व प्रत्ययदर्शी में शील अर्थ में वो निनी प्रत्यय है सर्व प्रत्यन पश्यति तत्शील ऐसी सर्व प्रत्यदर्शी पद की उत्पत्ति होती है तो उसका अर्थ होता है समस्त प्रत्ययों को यानी को देखना जिसका स्वभाव है जो देखता है वो उसे प्रकाशित करता जानता है तो सर्व प्रत्यशी कौन स आत्मा समस्त बुद्धिवृत्तियां जिसका विषय बनती है वह आत्मा सर्वप्रत्य दर्शी है तो उसका स्वरूप कैसा है आत्मा का तो कहते हैं चित्त शक्ति स्वरूप मात्र वह चेतन मात्र है प्रज्ञान घन है घन शब्द जड़त्व का व्यावर्तक है वहां पर प्रज्ञान घन में यह मात्र शब्द है जड़त्व का व्यावर्तक वो चिद रूप ही है तो चित शक्ति स्वरूप तो कहा वो समस्त प्रत्ययों को अवभाषित करता है समस्त प्रत्यय उससे अवभाषित हो रहे हैं लेकिन उसका ज्ञान किससे होगा वो कैसे लक्षित होगा प्रश्न तो ये है कि वह ब्रह्म कैसे लक्षित होगा जो अभिज्ञातम विजानताम कहा ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म अविज्ञात है उसका सम्यक ज्ञान कैसे होगा ये जो प्रश्न है तो ये तो मालूम हुआ कि सारी बुद्धि बुद्धिवृत्तियां जिससे अवभाषित हो रही है वह ब्रह्म है बुद्धि बुद्धिवृत्तियों का अवभाषक लेकिन उसका ज्ञान कैसे होगा तो कहते हैं कि प्रत्यय रेव प्रत्येषु शु अविशिष्टतया लक्ष्य वो जो चिद्रूप हैं प्रत्ययों का अवभाषक वह प्रत्यय रेव अपने दृश्य बुद्धिवृत्तियों से ही अवभा, लक्षित होता है बुद्धिमान व्यक्ति उसे लक्षित करता है मेधावी उसे लक्षित करता है कि बुद्धिवृत्तिया जड़ होती वे भी जानी जा रही है तो उनको जानने वाला चेतन आत्मा है ऐसा वो मैं हूं इस रूप से वह लक्षित करता है ब्रह्म को ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान में यह माध्यम बन जाता है अवभाष्य बनकर के ब्रह्म के तो जैसे पंखे का चलना ट्यूब का प्रकाशित होना गीजर का पानी गर्म करना फ्रीजर का पानी को ठंडा करना आदि ये ज्ञापक हैं आंख आदि से बिजली के न दिखने पर भी उस बिजली के विद्युत के विद्युत ना हो तो पंखा चले ना फ्रीज ठंडा ना करें गीजर गरम ना करें ये सब जिसके उपस्थिति में अपना अपना व्यापार कर रहे हैं वह विद्युत है ऐसे विद्युत के अस्तित्व के उपस्थिति के ज्ञापक बन जाते हैं जैसे पंखा पंखादि ऐसे ही ज्ञापक हैं चित्तवृत्त वृत्तियाँ अपने अवभाषक ब्रह्म की आत्मा की इसलिए कहा कि स आत्मा रेव लक्ष्य प्रत्ययों से ही लक्षित होता है प्रत्यय रेव लक्ष्यते कैसा तो प्रत्येषु अविशिष्ट तया तो प्रत्येषु अविशिष्ट तया का अर्थ करते हैं टीकाकार तया अविशिष्टतयानी अनुगत रूपेण तो प्रत्ययों में अनुगत रूप से प्रत्ययों में अनुगत होने का अर्थ है कि जैसे गरम ये बिजली से अनुगत है तो प्रकाश हो रहा है पंखे से अनुगत विद्युत है तो पंखे में भ्रमण हो रहा है ऐसे चित्तवृत्तिया चेतन से व्याप्त होकर के ही अपने अपने विषयों को अनावृत करती हैं, नहीं तो चित्तवृत्तियां चाक्सुस वृत्ति घटादि को अनावृत न करें यदि चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न हुई मनोवृत्ति में चेतन व्याप्त न हो अनुगत न हो तो बिजली से अनुगत यानी युक्त व्याप्त पंखा चलता है बिजली से युक्त फ्रिज ठंडा करता है ऐसे चेतन से व्याप्त चित्तवृत्तियां अपने अपने विषयों को अनावृत करके अवभाषित करती है नहीं तो नहीं करेगी तो इस प्रकार वह वहीं से वहीं से वहीं से कर तो इस प्रकार वह अवभाषित हो रहा है चेतन तो ये कहते हैं कि प्रत्येषु अनुगत रूपेण रेव प्रत्यय आत्मा तो आत्मनो न्वार विज्ञा रेव इसमें जो एव कार है ना उस एव कार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है कि प्रत्यय रेव का व्यावर्त्य है अन्य द्वार आत्मन विज्ञा नास्ति आत्मा के अवभाष्य चित्तवृत्तियों को छोड़ करके दूसरा कोई माध्यम आत्मज्ञान का है नहीं कि उसे मैं तया सम्यक रूप से अनिदंतया जान सके अहंतया जान सके ऐसा माध्यम चित्तवृत्तियां ही है ये एवं कारण बता नान्य द्वारम आत्मनो विज्ञानय <coughs> इसीलिए अब ये प्रतिबोध का अन्वय विदितम के साथ करते हुए प्रतिबोध विदितम का अर्थ कर रहा है अत प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा एने तदा तन्मतम यानी तदा तत् सम्यक दर्शनम तो प्रत्यय प्रत्येगात्मतया चित्तवृत्तियों के प्रत्येगात्मा के रूप में यानी अवभाषक के रूप में दृष्टा के रूप में जब ब्रह्म का बोध होता है समस्त कार्यकरण संघात तथा मेरे कार्यकरण संघातगत चित्तवृत्तियों का, तो का अवभाषक चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसा जब बोध होता है तो कहते हैं तदा मतम यानी तदा तत् सम्यक दर्शन तो अत प्रत्यय प्रत्येगात्मतया प्रत्यगात्मा कहते उस उनके अविभाषक को दृष्टा को तो प्रत्यय प्रत्येक आत्मा यानी अंतकरण वृत्तियों का अवभाषक चेतन वो मैं हूं इस रूप में विदितम ब्रह्म यदि जान लिया तो कहते हैं तदा यदा विदितम तदा तनमतम यदा तदा का अध्यय करना मतम का अर्थ करते हैं सम्यक दर्शनम ये ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है अहंतया ज्ञान तो है नहीं नहीं। से हाँ नहीं। हाँ उस उस हो सकता है, लगती है ये तो तब होती है एक भी वृत्ति न रहे तो उस किस को हाँ वो केवल वृत्तियों का ही अवभाषक नहीं है वृत्तियों के अभाव का भी अवभासक है वह वृत्तियों के भाव-भाव का अवभासक है वृत्तियाँ रहती हैं तो वृत्तियों का अवभासक रहता है वृत्तियाँ नहीं रहती हैं तो वृत्तियों के अभाव का अवभासक होता है वो भाव-भाव का साक्षी है केवल भाव का ही नहीं तो उस समय जो है स्वयं भाषित होगा और अभाव को भाषित करेगा वृत्तियों के और जब वृत्तियां है तो वृत्तियों के उसको भाषित करेगा तो सर्व प्रत्यय दर्शित प्रत्यय तो प्रत्येगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन मतम तदा तत् सम्य दर्शन आगे है ये चित्स्वूपेण अहम सा एव देहे अहं साक्षी आगे क्या है तो तो तो भेद भेद है है है अच्छा इसमें वेद ऐसा चपा भेद है तो ठीक साक्ष साक्षिण एक प्रत्यय दर्शित्वेच तो ये जो जिस चित स्वरूप से अहम अत्र साक्षी इसमें अहम का अर्थ है क्या नाम अहम अत्र में अत्र शब्द से लेना साधक अपने उपाधिभूत वेष्टि संघात को लेगा कार्यक्रम संघात को अत्र शब्द से यानी तत्वशी तो तु, पदार्थ की उपाधि अत्र शब्द से लेना है। तो अहम् अत्र अस्म कार्यक्रम संघाते मेरे अपने कार्यक्रम संघात में साक्षी ये चिदूपेण अहम ऐसा जिस चेतन रूप से मैं इस कार्यक्रम संघात में साक्षी हूं चित्तवृत्तियों का तस्य तस्य शब्द से लेना है शब्द से जिसको ले रहा है तृतीयांत चित्त स्वरूप को तो तस्य यानी तस्य चित्त स्वरूपस्य, उस चित्त स्वरूप का सर्वत्र अविशेषात सर्व सर्वत्र शब्द से लेना है समष, समस्त कार्यक्रम संघात वाक्यांतरगतो वाक्यांतर्गत शब्द की उपाधि तत्पदार्थ की उपाधि समी बुद्धि और उस बुद्धि में समस्त कार्यक्रम संघातों में जो चित्तवृत्तियां हैं उनका साक्षी और इस कार्यक्रम संघात का संघातगत चित्तवृत्तियों का साक्षी निर्विक जो जो चित्त स्वरूप है वह दोनों अविशेष का मतलब एक है विशेष का होता है भेद अविशेषात् अर्थ होता अभेदात तस्य अविशेषात अविशेषात् तस् चिद्रूप से अविशेषात् यानी अभेदात एकत्वात वो एक है अलग अलग नहीं है तो ये यूपेण चित्स्वरूपेण चित अहम अत्र साक्षी तस्य सर्वत्र सर्विशेषा यानी एक नैकस्म देहे अहम साक्षी अकेले इस वेष्टि कार्यक्रम संघात में मात्र मैं साक्षी हूँ और बाकी कार्यक्रम संघातों में अलग अलग साक्षी हैं ऐसी बात नहीं मैं एक ही संघात में साक्षी नहीं हूं अपितु तो सर्वसघात गित्तवृत्तियों का साक्षी साक्षीमयी हूं इन दोनों में कोई भेद नहीं है अविशेष है अभेद है और जो भेद हैं अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा प्रतीत से होते हैं वो सब भेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सामने वाले कार्यक्रम संघात में अलग चैतन्य में अलग ये अलग वो अलग तो ये भेद दिख रहा है का अर्थ है भेद साक्ष्य कोटि में आ गया दृश्य कोटि में आ गया और जो दिखता है वो आत्मा नहीं होता तो अनात्म कोटि में जाता है साक्ष्य कोटि में होता है। तो ये कहते हैं कि भेद और उत्पत्ति आदि नाम और जो उत्पत्ति प्रतीत होती है ये सब दिख रहे हैं उत्पत्ति आदि शब्द से मृत्यु जरा आदि जो भी विकार है ये सब के सब दृश्य कोटि में आने से क्षेत्र धर्म में आएंगे क्षेत्र में भेद है क्षेत्र में उत्पत्ति है क्षेत्र यानी दृश्य तो ये सब का सब दृश्य कोटि में गया अवभाष्य कोटि में गया तो साक्ष्य गतत्व यानी अनात्मत्वेन, ये सब अनात्मा है इसलिए साक्षिण एक नित्यवादिक तो साक्षी तो एक है नित्य है और आदि शब्द से निर्विकार है निर्दोष है शुद्ध है सिद्ध होता है तो भेद एकत्व अपि इति इस अभिप्राय से एक भगवान ये वाक्य लिखते हैं सर्व प्रत्ययदर्शि सर्वूतेशु सिद्धम भवे सर्व दर्शित्वेच उपजनन आपाय वर्जित शुद्ध सर्वयदर्शिवन अपायवर्जित्रृक्स्वूपतावरूप आत्मशेषकूतेषु सर्व सिद्धम भवित एक प्रत्ययदर्शिवती सप्तमी है आत्मन का अध्यार करना वो जो निर्विकार चेतन है उसमें सर्व दर्शित्व सिद्ध होने पर दर्शित्व सिद्ध होने पर हाँ वो स्वयं सिद्ध है वो चिद हाँ शास्त्र से हाँ तो सर्व प्रत्यशित्व सती वो सर्व दर्शी है चे, चेतन एक है वही जड़ का अवभाषक है ऐसा निश्चित होने पर सर्वभूत हाँ ऐसा अन्वय करना कि सर्व सर्वभूतेषु उपजन अपर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्व सिद्धम भवेत ऐसा एक एक का अन्वय करना कि जब आत्मा सर्वप्रत्य दर्शी हैं ये निश्चित होता है आत्मा में तो उपजन अपाय वर्जित दृक स्वरूपता रूप जो नित्यत्व है वह आत्मा में सिद्ध होगा उपजन कहते हैं उत्पत्ति को उपजनन उत्पत्ति आपाय विनाश तो उपजन अपाय वर्जित का अर्थ होता है उत्पत्ति विनाश रहित रहित्रिक <coughs> स्वरूपता ये उत्पत्ति आदि उत्पत्ति विनाश दृश्य हैं इन उत्पत्ति आदि कार्यक्रम संघात के आदि का जो दृक है दृष्टा है वह उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूप है उसमें दृक् स्वरूपता है उत्पत्ति विनाश रहित रहित्रिक स्वरूपता यही नित्यता है यही नित्यत्व नित्यत्व है, है, उत्पत्ति विनाश रहित स्वरूपता ही यह नित्यत्म सिद्धम भवेत, कब जब उसमें सर्व दर्शित्व निश्चित हो जाए तो सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सती आत्मन करना उपजनन अयवर्जित्रृक्स्वूपताभूतेसु सिद्धम भवे औरशिचात्मन विशुद्धस्वूप सिद्धं भवत् करना कि वह प्रत्ययदर्शी तो जितनी भी अशुद्धि है वो सारी की सारी अशुद्धि दृश्य कोटि में है और यह नित्य शुद्ध है शुद्ध स्वरूप है यह निश्चित हो जाएगा क्योंकि दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा रहित होता है युक्त नहीं होता तो जो भी अशुद्धि प्रतीत होती है काम क्रोधादि सब की सब दृश्यभूत तो अंत करण में है और आत्मा उन का दृष्टा होने से आत्मा उनसे रहित है शुद्ध है तो विशुद्ध स्वरूपत्व आत्मन सिद्धम भवे थे सर्व प्रत्यदर्शी यदि होगा तो ऐसा अवसिध होगा आत्मा और सर्व प्रत्ययदर्शीवे आत्मत्व सिद्धम भवेत्। वो जो निर्विकार चेतन है वह सर्व प्रत्ययदर्शी है ऐसा निश्चित होगा तो उसमें आत्मत्व तो भी दृष्टा में आत्मा दृश्य है कि दृष्टा है दृश्य नहीं है दृष्टा है तो और दृष्टा एक ही है वो है निर्विकार चेतन और वही एक दृष्टा है ये निश्चित हो जाएगा सर्वप्रत्यदर्शित वो आत्मा है यानी मैं हूँ ये भी निश्चित हो जाएगा आत्मत्व यानी अहंता भी निश्चित होगा वास्तविक मेरा स्वरूप वो है और सर्व प्रत्ययदर्शित्वि निर्विशेषिक सर्वभूत सिद्ध भवे तो सर्व दर्शी आत्मा है ये निश्चित हो जाएगा तो केवल इस वेष्टि संघात के चित्त चित्तवृत्तियों का मात्र अविभाषक नहीं सारे संघातगत चित्तवृत्तियों का अविभाषक निर्विकार चेतन एक है तो निर्विशेषता ही एकता है विशेषता का अर्थ है भेद निर्विशेषता का अर्थ हो जाएगा भेद रहित अभिन्न आभि, अभिन्नता रूप एकत्व भी आत्मा का सिद्ध होगा जब आत्मा में सर्व प्रत्यय दर्शित्व सिद्ध होगा तो निर्विशेष निर्विशेष एक सर्वभूत सिद्धं भवेत आगे हैं <coughs> इसमें हेतु बताया जा रहा है ये सब क्यों सिद्ध होगा एकत्वादि प्रति इसलिए कि लक्षण भेदाभाव यौम इव घटगिरी गुहादीसु भावात लक्षण भेदा भावात यानी लक्षण भेद का अभाव होने से लक्षण भेदा भावात ये हेतु है लक्षण कहते हैं स्वरूप को तो स्वरूप का भेद न होने से मेरी उपाधि भूत अंतकरण वृत्तियों के अवभाषक चेतन का और समस्त कार्यकरण वृत्तियों के अवभाषक चेतन का लक्षण यानी स्वरूप भिन्न न होने से लक्षण भेदाभावत एक होने से क्या सिद्ध होगा दृक् स्वरूपता नित्यत्वम इत्यादि जो बताए ये सब सिद्ध हो जाएगा ये कह रहे हैं तो लक्षण इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताते हैं एक स्वरूप हो यदि तो उपाधि के अलग अलग होने पर भी सर्वत्र वास्तविक भेद नहीं होता एकत्व तो ही रहता है तो जैसे घट आकाश गिरी आकाश गुहा आकाश ये जो घट गिरी गुहा आदि में तो अंतर है लेकिन इन उपाधियों से घिरा हुआ जो आकाश है उसका जो अवकाशात्मक स्वरूप है उसमें कोई अंतर नहीं है भेद नहीं है तो अवकाशात्मक अवकाश स्वरूप घट आकाश गिरिया गुहाकाश आदि का एक होने से स्वरूप में भेद न होने से यह घट गिरी गुहादि उपाधियों के भिन्न भिन्न होने पर भी महाकाश एक है स्वरूप ऐसे सब में आकाश एक है ऐसे सब कार्यक्रम संघात गुद्धिवृत्तियों का अवभाषक चेतन एक है ये कहा जाता है। आगे हैं। वीदिता वीदिता भ्याम अन्यत इत्यादि ष्यवाक्य की टीका। तद अपि पक्षे विदित इत्याह तद्यम अस्पे संभव विदिताभ्या कहते हैं कि विदिता विदिताभ्याम अत इस वाक्य के द्वारा ये बता बता रहे भाष्कर भगवान कि आत्मा ब्रह्म है ये जो आगम वाक्य के द्वारा बताया गया अर्थ है यह अर्थ भी सिद्ध होता है आत्मा में विदित अन्यत्व अविदित अन्यत्व सिद्ध होता है कब आत्मा में सर्व प्रत्यय दर्शित्व सिद्ध होने से क्योंकि जो विधि तत्व है विदित कहा जाता है कार्य को विधि तत्व का अर्थ हो जाएगा कार्यत्व अविदित कहा जाता है कारण को अविदितत्व का अर्थ हो जाएगा कारणत्व तो शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है उसमें कार्यत्व भी नहीं है कारणत्व भी नहीं है ये कार्यत्व और कारणत्व यानी विधि तत्व तथा तत्व, साक्ष्य कोटि में है और उन साक्ष्यभूत विधि तत्व तत्व का साक्षी है निर्विकार चेतन आत्मा वह अपने साक्ष्य तत्व अविधि तत्व से अलग होगा उनका अविभाषक घट का अविभाषक देवदत्त जैसे घट से अलग है ऐसे विधि तत्व अविधि तत्व से अलग हैं विधि तत्व अविधि तत्व का अवभाषक इस अभिप्राय से लिखते हैं कि विधि तत्व तत्व यो हो पदार्थों में अनात्म वस्तु में रहने वाला विदितत्व धर्म यानी कार्यत्व धर्म अविदित्व धर्म यानी कारणत्व धर्म इनसे इनका भी साक्ष्य ग ये साक्षीगत है तो इसलिए तद अन्यम अपि अस्विन पक्षे संभवती आत्मन अध्यार करना कि ये जो विदित अविदित है उनको तद अन्यत्म तद शब्द से लेना ताभ्याम अन्य तद अन्यम यानी विदित भवति आत्मा तो साक्षी है और विधि तत्व अविधि तत्व तो साक्ष है इसलिए साक्ष्य रूप विधि तत्व अविधि तत्व से अलग आत्मा सिद्ध होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं विदिता विदिताविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यर्थ विदित अविदित से अलग ब्रह्म है, आगम कह रहा है। से अलग है आत्मा विदित अविदित है हे उपाधेय और हे उपाधेय से अलग आत्मा होता है और हे अनुपाधेय कार्य कारण रहित और वही ब्रह्म है आत्मा ब्रह्म है ये आगम वाक्यार्थ है ना आगम वाक्य हैं अन्य उसने बताया कि आत्मा ब्रह्म है ये जो वाक्यार्थ है वह एवं परिशुद्ध क्या है आगे हाँ इसमें गव हो गया है ये वो होना चाहिए ठीक हाँ ये वो हा, ठीक है तो एवं परिशुद्ध उपसंहृत हाँ। एवं परिशुद्ध भवती। वारे वारे वारे वारे वारे वारे। हाँ। तो अन्य तद्विदितात तद अविदितात अधि ये जो वाक्याथ हैं ये भी परिशोधित होता है जैसा है ऐसा बताया जाता है उस वाक्यर्थ का ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान है ना और यहाँ पर प्रतिबोध विदित मतम में भी यही बताया जा रहा है इसलिए अन्य देव तद विदिता तथा अधिका ज्ञान कैसे होगा सम्यक ज्ञान कहा ये इस प्रकार है समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन सारे कार्यक्रम संघातों में एक हैं वो मैं हूं ऐसा ज्ञान आगम वाक्य का सम्यक ज्ञान है आत्मा ब्रह्म है इत्याकार है। अब ये समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन ब्रह्म है वो आत्मा है इसे बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति भी भाष्कर भगवान बता रहे हैं दृष्टेर द्रष्टा श्रुते है श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञा नहीं नहीं विज्ञातेर विज्ञातेर विज्ञाता वो हाँ, हाँ, मतेर, मंता अलग है जैसे दृष्टेर द्रष्टा श्रुते है श्रोता मतेर मंता इत्यादि में अ नहीं है ना तो यहाँ विज्ञातेर में भी विज्ञातेर विज्ञाता तो दृष्टि श्रुति मति, विज्ञाति शब्द से अंतकरण की ही वृत्ति विशेषों को लेना चक्षु इंद्रिय तथा उसके विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुई जो घटाध्याकार चित्त वृत्ति है वो दृष्टि है शब्द तथा श्रोत्र इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुई शब्दाकार वृत्ति श्रुति शब्द से लेनी है मानस प्रत्यक्ष को मत शब्द से लेना है और ये जो विज्ञाति है निश्चय बुद्धि का व्यापार निश्चयात्मक उसे लेना है विज्ञाति शब्द से तो भी एक चित्तवृत्ति है परमात्मिका निश्चयात्मिका ये जो चित्तवृत्तियां हैं दृष्टि आदि शब्द से बताई गई दृष्टि का द्रष्टा दृष्टा शब्द से उसका साक्षी चाक्षुष वृत्ति का साक्षी और श्रावण प्रत्यक्ष का साक्षी आपके मनोवृत्ति का साक्षी मानस प्रत्यक्ष का बुद्धि निश्चय का साक्षी बुद्धिवृत्ति का साक्षी ये विज्ञाति यदि वो जो श्रोता दृष्टा मन्ता विज्ञाता शब्द से कहा जा रहा है वह निर्विकार चेतन है उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है इधर उसका दृश्य अलग अलग हुआ इसलिए द्रष्टा श्रोता इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है। जब चाक्षुष वृत्ति का द्रष्टा अवभाषक होगा साक्षी होगा तो द्रष्टा श्रावण वृत्ति का साक्षी होगा तो श्रोता लेकिन वो द्रष्टा और श्रोता कोई अलग अलग नहीं है साक्ष्य उसके अलग अलग हो रहा है लेकिन श्रोता मनता इत्यादि शब्दों से कहा जाने वाला साक्षी निर्विकार चेतन एक है उसका स्वरूप एक है वो अलग अलग नहीं साक्षी को ही बताया जा रहा है निर्विकार चेतन को हाँ साक्षी अलग अलग है इसलिए वो अलग अलग नाम आ रहा है साक्षी के भी <coughs> तो यह श्रुति समस्त वृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन को बता रही है वो ब्रह्म है इस प्रकार प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने यह बताया कि मैं ब्रह्म हूं इत्याक ज्ञान सम्यक ज्ञान है ये ब्रह्म का अनिदन तया ज्ञान हुआ अहंतया ज्ञान सम्यक ज्ञान है प्रतिबोध विदितम मतम ये जो प्रथम पाद है इसकी व्याख्या पूरी हुई भाष्य के अनुसार सिद्धांत के अनुसार आगे जो आ रहा यदा पुनर्बोध इति इत्यादि वाक्य जो तार्किक है वैशेषिक वे प्रतिबोध विदितम मत इस पद की व्याख्या कुछ अलग प्रकार से करते हैं प्रतिबोध विदितम में बोध शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान क्रिया और प्रतिबोध विदितम मतम शब्द का अर्थ करते हैं प्रतिबोध विदितम का अर्थ करते हैं ज्ञान क्रिया कर्ता के रूप में यानी बोधा के रूप में आत्मा को जानना ही आत्मा का सम्यक ज्ञान है ज्ञाता के रूप में ज्ञान क्रिया कर्ता के रूप में जाना गया ब्रह्म सम्यक ज्ञात है यह कहते हैं जैसे वायु को आंख से नहीं देखा जाता और कोई आपको पूछ रहा है कि वायु कौन है तो उसे क्या समझाएंगे कि जो वृक्ष की शाखाओं को हिलाता है वह वायु है तो वायु का परिचय कराया जा रहा है वायु का ज्ञान कराया जा रहा है वृक्ष शाखा चाल संचालक रूपे में वृक्ष शाखा संचालन में जो हेतु है तो वृक्ष शाखा संचालन क्रिया उसका लक्ष्यक बन रही है वो कर्ता संचालन करता वायु है ऐसे प्रतिबोध विदितम यह पद वैशेषिक कहते हैं जो ज्ञान क्रिया का करता है ज्ञानवान है वह आत्मा है इसलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा या आत्मा का लक्षण ही करते वह ज्ञान रूप क्रिया के कर्ता को आत्मा कहते हैं वो उसका सम्यक ज्ञान है ज्ञात रूपे न ज्ञाता के रूप में ये सम्यक बोध विदितम का अर्थ वो करेंगे उनके इस व्याख्यान का अनुवाद करके उसमें जो दोष होते हैं उसे भषकर भगवान बता रहे हैं आगे यदा पुनर बोध क्रिया इत्यादि से सम्यक ज्ञान कैसे होगा जो सम्यक ज्ञान वेदांति जो बता रहे वो भी और ये भी ये दो दो नहीं होंगे सम्यक ज्ञान वो उसमें कई एक दोष आएंगे ये बता रहे तो सम्यक ज्ञान तो जो है वो अभी बताया। सर्व चित्त वृत्ति अवभाषक निर्विकार चेतन समस्त कार्यक्रम संघातों में एक ब्रह्म है वो मैं हूं ये ज्ञान सम्यक ज्ञान ये बता दिया और जो अभी बताने जा रहे हैं वो असम्यक ज्ञान है हा वो बताने जा रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं कल